पहले स्वगत भेद का निराकरण हुआ क्योंकि ये आत्मा वस्तु का अवयव नहीं का आत्मा वस्तु का अवयव नहीं अवय नहीं होने से स्वगत भेद नहीं होगा और सजात भेद का भी निराकरण किया क्योंकि सजातीय तो ब्रह्म सत्य से भिन्न सजातीय होगा दूसरा होगा तो स्वतंत्र होगा दूसरे सत्य में भक्षण नहीं होने से भेद सिद्ध नहीं होगा नाम रूप उपाधि के भेद के बिना घट पटहसन इसे सत का भेद सिद्ध नहीं होता है घट पटादि उपाधि को लेकर के सतभेद सिद्ध होगा सत के भेद नहीं होने से सदंत्र नहीं तो सजातीय भेद भी नहीं होगा भगवत उत्तर ही विजातीद भेद इतना शंख्य अभी कहते स्वगत भेद नहीं सजातीय भेद नहीं सब ब्रह्म विजातीय भेद होगा इस आशंका करने से उत्तर देते सत्य विजात्यम असत सत्य से भिन्न कौन होगा असत होगा विलक्षण होगा असत है तस्य जो असत्य तुच्छ है वो तो है ही नहीं असत्य तो नहीं वो प्रतियोगिता असंभव तो जो कोई है ही नहीं बंध्यापुत्र सस्य विषाण असत है वो अभाव का प्रतियोगी कैसे होगा है ही नहीं प्रतियोगिता असंभव है ना जब प्रतियोगी प्रसिद्ध नहीं होगा तो तत्प्रतियोगी के भेदी नास्ती से बंध्यापुत्र का भेद बंध्यापुत्र पहले प्रसिद्ध होता तो उसका भेद प्रसिद्ध होगा बंध्यापुत्र पृथ्वी का भेद प्रसिद्ध नहीं होता है क्योंकि अभाव के लक्षण करते प्रत्येक ज्ञानाधीन ज्ञान विषयत्म अभाव से लक्षण अभावत्म पृथ्वी की ज्ञान के अधीन अभाव का ज्ञान होता है अभाव कहेंगे नास्ती तो किम नास्ती अभाव होती कस्य अभाव प्रश्न है अभाव के पृथ्वी किसका अभाव है पृथ्वी ज्ञान के अभाव ज्ञान नहीं होता है अभाव का लक्षण है प्रतियोगी ज्ञानाधीन ज्ञान विशेषम और सस्वीषण बंध्यापुत्र ये तुच्छ है ही नहीं तो उसके अभाव का ज्ञान कैसे उसका भेद ज्ञान कैसे होगा भेद का प्रतिविधी सस्वीषाण बंध्यापुत्र जब पृथ्वी का ज्ञान नहीं होगा तो उसके अभाव का ज्ञान कैसे होगा भाव भेद का ज्ञान कैसे होगा प्रतियोगी अप्रसिद्ध होने से अप्रसिद्ध प्रति अभाव का भी ज्ञान नहीं होता है असत्य नहीं वह प्रत्येक जब नहीं बनेगा तो तत्व भेदों की नहीं विजातीयस तत् न खस्ती गम्य प्रतिगिविदा तत्तु जात्यम असत सत से विजाती कौन हो असत से विलक्षण जाति सत से असत तत्त्व न खल अस्ती गम्यते जो असत सस्वी शायण बंध्या पुत्र अस्ती न गम्यते हैं करके ज्ञान जीवता है जो असत तुच्छे अस्ती थ न गम्यते अस्ति है ऐसे ज्ञान नहीं होता है जो है करके ज्ञान का विषय नहीं होगा वो प्रतिविग कैसे बनेगा अस्थि ज्ञान का विषय होगा तो प्रतियोगी होगा बंध्या पुत्र सस विषान कुछ है अस्ति न खु गम्य अस्थि ऐसे ज्ञान नहीं होता है नहीं उनसे से वो प्रतियोगि नहीं बनेगा ना प्रतियोगिता अतः अस्य प्रतियोगिता जो असत्य है और जो वस्तु है नहीं वो प्रतियोगी नहीं बनेगा अब तो तो प्रति हो। नहीं होगा तो तब के भेद भी कहाँ आएगा? इसलिए से भेद कैसे आएगा? भिदा का अर्थ भेद भेद में भय होता है अंग अंग प्रत्यु होता है, है ताप हो जाता है भिदा बनता है अंगतीय से, से भेद क्या आएगा अर्थात विजातीय भेद भी नहीं है तीन भेद निराकरण हो गया <गणीणारा> तो में करते फलितह अवजुहार एक सिद्धम केचन ये विह्वला अस दुरासी एकम एव अदित्यम सत्सि सद्रह्म सदैव सम्मेजम अग्रे आसित एक अद्वित अद्वित सत ब्रिद हुआ एक अद्वितय कह करके स्वगत सजात भेदरहित अद्वित ब्रह्म सिद्ध हुआ निश्चित हुआ तो भी के इस विषय में कुछ माध्यमिक शून्यवादी बौद्धों के चार शिष्य में से शून्य मत मुख्य मध्यमिको विवर्तम शून्य से मैंने जगत माध्यमिक शिष्य है वो कहता है शून्य है शून्य का ही विवर्त सारा जगत है ब्रह्मांड जैसे वेदांति कहते ब्रह्म का ही विवर्त विवर्त होता है सतत्व तो अन्यथा भाव अन्यथा अन्यथा भाव भाव सतत परिणाम उदीरित त्विक अन्यथा भाव होगा तो उसको परिणाम कहते हैं अतात्विक अन्यथा भाव विवर्त कहा गया है यत्विक अन्यथा भाव परिणाम उदरित अतात्विक अन्यथा भाव विवर्त उदरित अतात्विक अन्यथा भाव रज सर्प वास्तव हो जाती है इसलिए उसको कहीं विवर्त अतात्विक अन्यथा भाव दूध दही हो गया वो परिणाम है अतात्विक अन्यथा भाव विभर्त और जो तात्विक अन्यथा भाव वो परिणाम है ये ब्रह्म का विवर्त है जगत माया का परिणाम है माया व्यवहारिक है प्रपंच व्यवहारिक है समान सत्ता का है तात्विक अन्यथा हुआ तात्विक का मतलब समान सत्ता का और तात्विक अन्यथा भाव ब्रह्म का जगत होता विवर्त वेदांत में। और बौद्ध लोग अपने तर्क से विचार करके देखते ध्यान कर, कर देखे और कुछ अनुभव नहीं बताए मन शून्य हो गया कहते शून्य ही तत्व है शून्य का ही विवर्त है इसमें सद अद्वितीय ब्रह्म है अभय पद है उसमें केचन बीहोला भ्रांतोला का विक्षु था संतृप्त अद्वितीय ब्रह्म है इसमें भय करते अद्वितीय ब्रह्म सुन करके असत एकदम पूरा अती थी है ना ये नाम रूप जगत सृष्टि के पहले असत था तुच्छ शून्य कुछ नहीं था शून्य ही था असत्य था असदम अगर आशी थे वेद वाक्य है वहां असत्य का अर्थ अनभिभक्त था आगे स्पष्ट कर दिया वेद में स्पष्ट है किंतु आगे पीछे विचार नहीं करके अपने मन से कुछ विचार करते कहीं बने युक्ति मिल गया हाँ देखो वेद में कहा गया पहले असत्य शून्य था ये कहते अद्वित्य ब्रह्म में भय करते उसे असदम बुद्धि स्थिर नहीं होती एक अद्वितीय ब्रह्म सिद्ध रूप जबकि असत शून्य का जो साक्षी है कोई ये मानना पड़ेगा ध्यान में बढ़ते कुछ नहीं सब का अभाव कुछ भी नहीं है शून्य है तो शून्य का भी तो कोई साक्षी दृष्टा होनी चाहिए नहीं तो शून्य की सिद्धि होगी शून्य है ऐसा कहने के लिए शून्य की सिद्धि निश्चय करने के लिए शून्य का भी साक्षी कोई दृष्टा होनी चाहिए वही अद्वितीय ब्रह्म है वो आगे वेदांत मान रहित तो होने से वो नहीं जान पाते हैं अद्वितीय ब्रह्म सुन करके डरते है सामाजिक अद्वितीय ब्रह्म क्या है तो फिर कहते ये नाम रूपात्मक जगत ऐसा सदी था ऐसे उन्होंने वर्णना की पता नहीं ठीक है इधानी स्थानी खनन न्याय न सद्वैत दृढ़ पूर्व पक्ष मद अद्वितीय ब्रह्म तो सिद्ध हुआ फिर इसको दृढ़ करना है थूना निखन न्याय छुना है खूंट ठूंठ निखनना खुदना गाड़ना भी होता है संस्कृत में इसे शब्द प्रयोग होता है खूंट कहीं गाड़ेंगे गाढ़ा खुद करके खूंट गाड़ेंगे फिर उसको तो गाड़ने के बाद मजबूत नहीं तो हिलाते हिलता है।, है तो और पत्थर ईट जारी तरफ देकर फिर साबलते पिटो पीटने के बाद फिर थोड़ा हिलाओ हिलता है तो फिर और पीटो जब नहीं हिला तो मजबूत हो गया तो हिलाना पड़ता है ऐसे जो खूंट गाड़ते हैं कहीं कुटिया जो कुड़ी बनाते खूंट गाड़ कर कुछ करते तो पहले खूंट गाड़ेंगे गढ़ा करके सब करके मिट्टी फिर देख करके फिर तो हिलाएंगे हिलाते फिर, फिर, फिर तो फिर पत्थर दो फिर पिटो फिट में से फिर से कोई लाओ फिर हिलता तो और पीटो ऐसे मजबूत हो गया तो फिर हो गए ठीक ऐसे थुणा निखन अन्याय से इसको दृढ़ करना है अद्वितीय ब्रह्म है समझ में तो आ गया देनाधिकाल से देख देख करके बैठा है दिमाके में और छूटता नहीं जैसे प्रपंच दिखता है इसे सत्य लगता है इसको दृढ़ करना था ही तुम पूर्ण करने के लिए पूर्व पक्ष न अभी पूर्व पक्ष उसके विरोधी कथन करने वाले अतत्व के चल को असदय था ऐसे कहते उसका अभी स्पष्ट करेंगे का अर्थ विक्षुब्धा संचलित संस्ता भय करते दरते संचलित हो जाते बिहोलत दृष्टान्त माह कैसे बिहोल होते हैं डरते है कैसे उसके लिए दृष्टान्त देते मग्न श्यादो यथा क्षानी विह्वलानी तथा से धी अखंड निष्प्रचारा दि अवधो मग्न से यथा अक्षण अक्षानि बिहोला अवधो अवधि समुद्र अवधो मग्न से समुद्र में डूबा हुआ डूब गया तो अक्षाणी इंद्र सब बिहोल हो जाते हैं दर्द जाते हैं। ने ने। तथा सद इसकी बुद्धि अखंड एक रसन सुखंड एक रस ब्रह्म अद्वित ब्रह्म सुन करके निष्प्रचारा बुद्धि के विषय नहीं होता बुद्धि विचार नहीं कर पाती विषय नहीं कर पाती अखंड एक रस ब्रह्म कुछ भी नहीं अदित्य ब्रह्म है अखंड एक रस सुन करके विभेद आता इसे भय करते अदित्य ब्रह्म है कुछ नहीं अदित्य ब्रह्म कुछ भी नहीं रहेगा ब्रमेगा अब कुछ भी नहीं कुछ नहीं रहेगा देख कर डर लगता है कुछ नहीं रहेगा तो ऐसे भय करते अभय पदे तेरी बुद्धि के, के विषय नहीं उनसे वो डरते जैसे बच्चे एकांत स्थान में डरते बिना कारण एकांत हो तो डरते बच्चे नहीं बड़े बड़े लोग ही बड़े मकान में कहीं अकेले रहो वो नहीं डर सकते डरते इसी प्रकार ये डरते दास के योजू मग्न से डुबावाय इंद्रिय बिहोल इस प्रकार इसकी बुद्धि तथा अस् अखंडीकर संस्कृत निष्प्रचार अस्य असतवादी अस्य मतलब जो असत तो कहता है उत्पत्ति के फल असत था शून्य था उत्तर विवृतकारी जगत ऐसे कहने वाले वो एक व्यक्ति त नहीं अस्कोचन के स जातावेकवचनम जात्याख्याम एक बहुवचन मन सियाम व्याकरण सूत्र जाति के लिए एक में बहुवचन होता है विकल्प से बहुवचन हो सकता है एकवचन ही हो सकता है जाति में एकवचन किया है इसलिए अवश्य कर दिया जितना सदभाजी सबकरण होते हैं सबका ग्रहण करने के लिए जाति प्रयोग जाति में एक वचन प्रयोग होता है बहुवचन ही होता है धी बुद्धि अखंड अंत करना अखंड एक कर सम वस्तु सुत्वा सुन करखंड एक कर वस्तु नहीं ब अखंड एक कर प्रचार रही साकार वस्तु में बुद्धि तो विचरण कर लेती बुद्धि विषय कर लेती साकार सुन करके बुद्धि ग्रहण कर लेती और निराकार अखंड एक और कोई आकार नहीं नाम रूप कुछ नहीं इसको सुन करके बुद्धि का विषय नहीं होता प्रचार रही था हाकार वस्तु में जैसे प्रचार वाला हो जाती बुद्धि विषय करती है इस प्रकार अखंड अखंडीकर में प्रचार होती नहीं प्रचार रहता सती अत अस्मात यह वस्तु न विभेती इसे वस्तु से भय करता है अतः विभेति अर्थ आचार्य सम्मति ने दर्शे थी इसी अर्थ में आचार्य की सम्मति ये आचार्य तो भगवान भाष्यकार है उनके परम गुरे आचार्योड़ गौड़पादाचार्य भगवान महाड के कर कार्य क्या उन्हें लिखे उन्हीं की सम्मति दिखाते हैं गौड़ाचार्य निर्विकल्पे समाधा वन्य योगी नाम साकार ब्रह्म मत भयमूचि निर्विक सधनिना साकार ब्रह्मनिष्ठा अत्यंतम गोड़ाचार्य गोड़ाचार्य कहता है निर्विकल्पे अत्य भय उचिरे गौड़ाचार्यता ऊचा ते है लिटल उतविरे गौड़ाचार्य का निर्विपे सविप सोगिना जो अद्वैत निराकार वस्तु चिंता नहीं करते योग अभ्यास करते कौन साकार ब्रह्म साकार ब्रह्म साकार ब्रह्म मानने वाले द्वितीय ब्रह्म निर्विकल्प समाधि में अत्यंत भय उन्होंने कहा विचारते साकार ब्रह्म में तो ठीक है निर्विकल समाधि में जो जाएंगे कोई विचार विकल्प नहीं तो उसमें भय करते ऐसा गोड़ाचार्य ने कहा है कैसे कहा है आगे पढ़ेंगे उनका वाक्य और कैन वाक्यन उक्तवंत इत्याकांक्षाया तदीय वार्तिकम एव पठती किस वाक्य से आचार्य ने कहा है उनको भय होता है करके भय ऐसी आकांक्षा होने से उनके वार्तिक ही पढ़ते हैं गौड़ पताचल की माँटी को कार्य क्या भारती के कृपे अस्पर्श योग नामि दुर्दशि योगिनो यस्मा बिध्यति ये भयदर्शिना योगिना स अस्पर्शयोग नाम सर्वयोगी भी दुर्दर्श अस्मद अभय भयदर्शन योगिना नीध्यति यह अस्पर्शयोगे निर्विकल सदिअस्पर्शयोगे किसके साथ, साथ स्पर्श संबंध नहीं इंद्रिया आदि के अभिषेक का मन का संबंध स्पर्श किसी के साथ नहीं मन शांत हो जाता है कोई तो संकल्प विकल्प रही तो ध्याता ध्यान धेय वर्जित हो जाता है शुद्ध स्वरूप मनो समय ध्ये आकारय रूप हो जाता है किसी के साथ संबंध नहीं उनसे उसको कहा अस्पर्श योग स्पर्श के अभाव है अस्पयोग नाम है सर्वयोगी सा। भी दूरदर्शक दुखे न दृष्टुम योग्य योगी लोग ऐसे दुख से प्राप्त करते हैं योग जो ध्यान आदि करते हैं एक तो यमन यम आदि साधन संपत्ति हो विवेक वैराग्य हो योग मार्ग में प्रवृति हो तो फल प्राप्त होता है कुछ सिद्धि आदि योग मार्ग में प्राप्त होती है सिद्धि वो सिद्धि आदि योग सूत्र में कहे गई उनको समझना पड़ता है उससे बचने के लिए सिद्धि प्राप्ति के लिए नहीं कही गई उसे बचने के लिए सिद्धि प्राप्ति होने पर अपने जो लक्ष्य जाता है हट जाता है ये विघ्न है प्रतिबंध है योग मार्ग में वेदांत में से तो पहले से वैराग्य को दृढ़ करके आगे चलना आता है और योग में ऐसे कुछ सिद्धि आदि प्राप्त हो जाने पर अपने मार्ग से हट जाते हैं उसे बचने के लिए सिद्धि कही गई योगी लोग ऐसे समाधि करते करते सिद्धि आदि नाम रूप इसमें रमण करते अच्छा दृश्य दिखता है अच्छा शब्द सुनाई पड़ता है कुछ तो चमत्कार ये में रमण करते और जो इससे वर्ष के आगे जाता है विकल्प समाधि तब तो, तो सरल है और निर्विकल्प समाधि जब है वेदांत तो श्रवण पूर्व जो ध्यान करते उनके लिए तो कठलीनता नहीं है वेदांत तो संस्कार रही तो केवल ध्यान करते तो आगे भय करते सर्वयोगी भी दुर्दर्श है ये निर्विकल समाधि को प्राप्त करने दुखे में दर्शन कठिन होता है बहुत विघ्न है योगी नहीं अस्माद अस्म भय दर्शन समाधि अभय पद है आत्मस्वरूप अद्वितीय ब्रह्म किंतु उसमें भय देखने वाले भयम पश्य भय दर्शन दृश्य धरती से सुपे जाते हो गया भयधरती भय देखने वाले अभय पद में भय देखने वाले योगी नीभ्यति बहुवचन विभे विभिता बहुवचन ज्योति भय करते ये श्लोक मांडव के में है आचार्य का वो यम अस्पर्श योगाख्या निर्विकल्प समाधि अस्पर्श योग नाम जिसका निर्विकल्प समाधि ऐसा सर्वयोगी भी दुर्दर्श है सर्वयोगी को साकार ध्यान निष्ठे साकार ध्यान करने वाले साकार का ध्यान करते करते करते निराकार ब्रह्म विचार नहीं हो पता है बुद्धि में ग्रहण नहीं होता है दुर्दर्श का सुखे न द्रष्टुम योग्य दुर्दर्श ई सब दुस्तृत सुवक दृष्टि कल हो गया दुर्दश मै लघु सूत्र में लघु ईश्सु कृष्ठा कृष्णा शिशु कल दुखे न दृष्टुम योग्य दुर्दश दुष्प्राप्य कैसा कठिन से प्राप्त होता है तत्व माह कारण युक्ति बताते कि योगी लोग उसे डरते हैं। अभय तो है भय करते भय दर्श ही कार्य यद कारणाद योगी न योगी कौन प्रोक्त न जो साकार ध्यान अनिष्ठ है वो योगी लोग का। अभय कार्य भय शून्य समाधि भय शून्य है समाधि उसे भय करते जिस प्रकार निर्जन जैसे बहाल आई वो निर्जन में कोई लोग नहीं है एकांत में डरते इसी प्रकार भय भय भयद दिखते हैं भय हेतु तो तुम कल्पे तो भय हेतु तो कल्पना करके अस्मा युगा भीति में प्राप्त होती से भय को प्राप्त करते हैं ऐसे आचार्य ने कहा निकाय श्रीमदाचार्यत्यास आचार्य सुरे भी सुरेश्वराचार्य कहा है। भगवत पूज्य पहास शुष्कतर्कपटू नमून आहुर्माध्य भ्रांता न चिंते ब्रांता भगवत पूज्य आचार्य अमून सुष्क तर्क पटू माध्यमिका जो माध्यमिक है सुष्क तर्क करने में बड़े कुशल हैं सुष्क तर्क पटू श्रुति अनुकूल तर्क तो करना चाहिए श्रुति विरुद्ध तर्क वो कहते सुष्क तर्क उसके सुखा निचोड़ने पर जैसे कुछ नहीं निकलेगा नहीं ऐसे सुष्क तर्क ऐसी कुछ मिलेगा नहीं कले तर्क करके खंडन मंडन करना अपने सार तत्व तो कुछ नूल और लेकर के उसके अनुकूल तर्क करके शुक्ति दृढ़ करने के लिए तर्क आवश्यक है बहिर्भूत को प्रमाणों प्रमाणी लेकर के खाली तर्क करेंगे तर्क का प्रतिष्ठान आज ब्रह्मसूत्र जैसे ने बनाया तर्कों की प्रतिष्ठा नहीं तर्क तार्किक का कुछ सिद्ध कर दिया बड़े तार्किक आएंगे उसको खंडन कर और कुछ बोल देगा रघुनाथ सुवरण ने कहा है, कहा है? विदुषा निथ यदुष्ट निंक युष्ट मईजलनाथ मैज, रघुनाथ मनुषा तदन्यथ विदुषा निबहे विद्वान का समूह मिलकर के यही कम्यादमत होकर एक होकर के यदुष्ट निरटंकी युष्ट जो निरटंकी घोषणा की येष्ट निर्दुष्ट है यदुष्ट ये, ये निर्दुष्ट है ये है तो निर्दुष्ट है ये लक्षण निर्दुष्ट है और ये लक्षण दुष्ट है ये ऐसा घोषणा की विद्वान के समूह मिलकर के एक हो करके जिनको निश्चय किया है ये निर्दुष्ट है और ये सदुष्ट है कहते मई जलपति कल्पना अधीनाथ है हम जो बोलने लगते हम कल्पना के अधीनाथ है रघुनाथ क्या है कल्पना के अधीनाथ तब हम कल्पना मई जलपति कल्पनाधिनाथ रघुनाथ मनुता तदन्य थे, थे वो उस समय समझे अन्यथा है जो निर्दुष्ट है उसमें दोष निकाल देंगे और जो दुष्ट है उसको हम सिद्ध कर देंगे कोई दोष इसमें नहीं जो दोष देंगे सब दोष का खंडन कर देंगे कोई तार्किक हिताब और तर्क के आधार पर जिसमें दोष है वो सब दोष का निराकरण करेंगे निर्दुष्ट है और जो निर्दुष्ट सब लोग उम्मीद कर क्या उसमें निकाल इसमें देखो दोष ऐसे तार्किक के तर्क के तो फिर और उनसे कोई बड़ा तर्क कहेंगे तो उनका भी खंडन कर देगी तो उसे तर्क के द्वारा कुछ अर्थ सीधा नहीं होता है सूत्र प्रमाण मूल है उसके अनुकूल तर्क करना चाहिए उसके बिना जो तर्क करते करते सुष्क तर्क में पट्टी है कुशल उनको क्या क्या आहोर माध्यमिका न भ्रांता नहीं भ्रांत किसमें भ्रांत है अचिंत्य अस्मिन सदात्मन जो सदरूप आत्मा है अचिंत्य ये मन इंद्र का विषय नहीं उसको चिंतन करके निश्चय करना बड़ा कठिन है ऐसे आचार्य परंपरा से ही ज्ञान होता है अंतःकरण करण शुद्ध हो परम्परा से आचार्य प्रसार से प्राप्त होता है ये विद्या परंपरा थी और ऐसे ही कोई ध्यान करे बैठे करे ज्ञान प्राप्त कर लेगा वो तो नहीं इसलिए श्रुतिशास्त्र और आचार्य की कृपा के बिना प्राप्त नहीं होता अचिंत्य है इसलिए उसमें भ्रांत है भ्रांत होकर के उनको भी कहा ये। भ्रांत है क्या कहा है आगे पढ़ेंगे तार्तीक तो उनके वार्तिकों को पठते अनादृत्य श्रुति मूर्ख्या दिने बौढ़ा समस् आपे दिरेरात्त्म इमे इम से बौद्ध मूर्ख्या्रुतिम अनाद्रित्या अनुमानिक चक्षुष निरात्म आपे धीरे ये समस्या बौद्ध है समस्या न श्रुतिम अनादृत्य यही मूर्खता है श्रुति के अनादर करके श्रुति है मूल प्रमाण सबका उसकी अनादर करके अनुमानिक चक्षुष अनुमानम एकम चक्षु अनुमानी बस हनुमान के द्वारा दिला करना है यही उनका प्रमाण है अनुमान को प्रमाण मान करके निरात्मक तो आप ही धीरे तो आपा क्या प्रतिपादन क्या निरात्मक कोई आत्मा को कोई तो वस्तु तो यही नहीं शून्य है बैठी करके तर्क करके ध्यान करने देखे कुछ दिखता नहीं कुछ नहीं और निरात्मा कोई आत्मा भी नहीं क्योंकि दिखता नहीं अनुभव नहीं होता है और सब अभाव का साखी रूप से ये भी निश्चय नहीं कर पाते सबके अभाव का साखी है आत्मा के अभाव सबके शून्य शून्य की सिद्धि के लिए शून्य कथा की चाहिए वो भी नहीं प्रमाण अनुग्रह नहीं होने से श्रुति अनुग्रह नहीं होने से निरात्मन तो ही प्रतिपादन किया ये भारतीय कारणी का इधानी असदवादम विकल्प दूषय थी असदवाद का असद कथन इसके पर विकल्प करके दूषण देते असत क्यों नहीं असत क्या इसमें दो से शून्य मसीदि ब्रू से सद्योग सत्मता शून्य से न तो तद्युत मुभय व्याहत आप तुम गुरु से शब्द शून्य मसित बुरु से सृष्टि के पहले शून्य ही था ऐसा कहते हो तुम गुरु से शून्य में आशित कहते हो आशित अषधातु का लंग में शून्य था वो आशित अवधातु का शून्य के साथ जो प्रयोग करते हो शून्य में अस्तित्व का संबंध कैसे? है सदयुगम बा सत का योग कहते हो शून्य के साथ सत का, का योग सत्ता का योग संबंध है जैसे घटो आशी घटो अस्थि तो सत्ता का संबंध है अथा स्वयं सदरूप है तो सत्ता का योग उसमें था शून्य में ऐसा कहते हो अथा शून्य सदात्मक था सदरूप था ये दोनों विकल्प क्या शून्य से तदयुक्त उभयम् न युक्तम दोनों शून्य के साथ सत्ता का संबंध शून्य के साथ सत्ता का संबंध कैसे कुछ रहे नहीं सत्ता का संबंध कैसे होगा असम सदरूप जो शून्य असद वो सदरूप कैसे होगा उभयम् तद न युक्तम दोनों ही युक्त नहीं ना तो सत्ता का योग होगा शून्य के साथ असत में सत्ता कैसे रहेगी सत्ता रहेगी तो सत्य होगा असत हो तो सत्ता कैसे रहेगी और जो असत है वो सदात्मक सदरूप कैसे बनेगा व्याघतवा व्याघा व्याघात होने से दोनों संभव नहीं है शून्य में सत्ता का संबंध संबंधे न शून्य सद्रूपे तो शून्य मसी के प्रयोग बनेगा शून्य मसीती वाक्यन शून्य सत्ता ब्रूसे विक शून्य में सत्ता का योग कहते हो सद्रुपता जाति पाठ नहीं कहीं सत्ता वत्ता का संबंध हे दसम सद्रुप है ऐसे कह तो ये विकल्प क्या प्रथमार्ध में विकल्प करके उत्तरार्ध में उसका दूसर शून्य से नहीं न दोनों युक्त नहीं, नहीं। तो तदयम तो का सप्ताह संबंध सद्रूप लक्षण सप्ताह का संबंध ना शून्य में होगा और शून्य सद्रूप होगा ये भी दोनों नहीं होगा शून्य से व्याहत तद विरोधी जैसे मामा मुख्य जीवन बंध्या का पुत्र ये व्याघात दो से शून्य असत असत्य में सत्ता का संबंध ये व्याघत है सत्ता रहेगी तो असत्य कैसे होगा असत्य तो सत्ता कैसे रहेगी असह में सदरूपे असत्य और सदरूप कैसे होगा असत ही सदरूपे असत्य सदरूप नहीं सत्य तो असद्रूप नहीं ये व्याघत होने से दोनों युक्त नहीं स्वयं स्वतः